पत्र वाली 331 अल्मोड़ा 20 मई अठारह सौ सन्तानवे प्रिय महिमा तुम्हारा पत्र मिलने से अत्यंत खुशी हुई शायद भूल से मैंने तुमको यह नहीं बतलाया होगा कि मेरे लिए लिखे जाने वाले पत्रों की नकल तुम अपने पास रखना इसके अलावा भी और लोग मठ में जो आवश्यक पत्र भेजें तथा तो मठ की ओर से विभिन्न व्यक्तियों के पास जो पत्र भेजे जाए उनकी नकल रखनी आवश्यक है सब कार्य सुचारू रूप से हो रहे हैं वहाँ के कार्य की क्रमोन्नति हो रही है तथा कलकत्ते का समाचार पीतन रूप है यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ मैं अब पूर्णतः अस्वस्थ हूँ सिर्फ रास्ते की कुछ थकावट है वह भी दो चार दिन में दूर हो जाएगी तुम लोगों को मेरा प्यार तथा आशीर्वाद तुम्हारा विवेकानंद तीन सौ बत्तीस घोष को लिखित अल्मोड़ा उनतीस मई अठारह प्रिय डॉक्टर शशि तुम्हारा पत्र तथा दवा की दो बोतलें यथा प्राप्त हुई कल सायंकाल से तुम्हारी दवा की परीक्षा चालू कर दी है आशा है कि एक दवा की अपेक्षा दोनों को मिलाने से अधिक असर होगा सुबह शाम घोड़े पर सवार होकर मैंने पर्याप्त रूप से व्यायाम करना प्रारंभ कर दिया है और उसके बाद से सचमुच मैं बहुत अच्छा हूँ व्यायाम शुरू करने के बाद पहले सप्ताह में ही मैं इतना स्वस्थ अनुभव करने लगा जितना कि बचपन से उन दिनों को छोड़कर जब मैं कुश्ती लड़ लड़ा करता था मैंने कभी नहीं किया था तब मुझे सच में लगता था कि शरीरधारी होने होना ही एक आनंद का विषय है तब शरीर की प्रत्येक गति में मुझे शक्ति का आभास मिलता था तथा अंग प्रत्यंग के संचालन से सुखी की अनुभूति होती थी वह अनुभव अब कुछ घट चुका है फिर भी मैं अपने को शक्तिशाली अनुभव करता हूँ जहाँ तक ताकत का सवाल है जीजी जी तथा निरंजन दोनों को ही देखते देखते मैं धरती पर पछाड़ सकता था दार्जिलिंग में मुझे सदा ऐसा लगता था जैसे मैं कोई दूसरा ही व्यक्ति बन चुका हूँ और यहाँ पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मुझ में कोई रोग ही नहीं है लेकिन एक उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई दे रहा है बिस्तर पर लेटने के साथ ही मुझे कभी नींद नहीं आती थी घंटे दो घंटे तक मुझे इधर उधर करवट बदलनी पड़ती थी केवल मद्रास से दार्जिलिंग तक दार्जिलिंग में सिर्फ पहले महीने तक तकिए सिर रखते ही मुझे नींद आ जाती थी वह सुलभ निद्रा अब एकदम अंतर्निहित हो अंतरहित हो चुकी है और इधर उधर करवट बदलने की मेरी वह पुरानी आदत तथा रात्रि में भोजन के बाद गर्मी लगने की अनुभूति पुनः वापस लौट आई है दिन में भोजन के बाद कोई खास गर्मी का अनुभव नहीं होता यहाँ पर एक फल का बगीचा है अतः यहाँ आते ही मैंने अधिक फल खाना प्रारम्भ कर दिया है किंतु यहाँ पर खुबानी के सिवाय और कोई फल नहीं मिलता नैनीताल से अन्य फल मंगवाने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ दिन में यहाँ पर यद्यपि गर्मी अधिक है फिर भी प्यास नहीं लगती साधारणतया यहाँ पर मुझे शक्तिवर्धन के साथ ही साथ प्रफुल्लता तथा विपुल स्वास्थ्य का अनुभव हो रहा है चिंता की बात केवल इतनी है की अधिक मात्रा में दूध लेने के कारण चर्बी की वृद्धि हो रही है योगेन ने जो लिखा है उस पर ध्यान न देना जैसे वह स्वयं डरपोक है वैसे ही दूसरों को भी बनाना चाहता है मैंने लखनऊ में एक बर्फ़ी का 16वां हिस्सा खाया था उसके मतानुसार अल्मोड़े में, में मेरे बीमार पड़ने का कारण वही है शायद दो चार दिन में ही योगेन यहाँ आएगा मैं उसकी देखभाल करूँगा हाँ एक बात और है मैं आसानी से मलेरिया ग्रस्त हो जाता हूँ अल्मोड़ा आते ही जो पहले सप्ताह मैं मैं बीमार पड़ गया था उसका कारण शायद तराई की तरफ से होकर आना ही था खैर इस समय तो मैं अपने को अत्यंत बलशाली अनुभव कर रहा हूँ डॉक्टर आजकल जब मैं बर्फ़ से ढके हुए पर्वत शिखरों के सम्मुख बैठकर उपनिषद के इस अंश का पाठ करता हूँ न तस् रोगों नजरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमय जिसने योगाग्नि में शरीर प्राप्त किया है उसके लिए जरा मृत्यु कुछ भी नहीं है उस समय यदि एक बार तुम मुझे देख सकते रामकृष्ण मिशन कलकत्ते की सभाओं की सफलता के समाचार से मैं अत्यंत आनंदित हूँ इस महान कार्य में जो सहायता प्रदान कर रहे हैं उनका सर्वागीण कल्याण हो सम्पूर्ण स्नेह के साथ प्रभु पदार्श्रित तुम्हारा विवेकानंद